ski tari मिल भार by a um... सेशन में प्रभु हमें सहायता करने के लिए समझने के लिए प्रभु हमें सहायता के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता अगला सेशन में हम लोग जाते वक्त वचन समझने के लिए बैठे हर एक को सहायता करना हर एक को सहायता करना प्रार्थना सुन ले धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं बाकी जो गाना है काफी लिस्ट आया हुआ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करेंगे मुझे नहीं लग रहा है फिर भी जितना हम कोशिश करेंगे आज सुबह बोल बोलो सब आ गया अगर पहला दिन से अगर एक एक के दो दो आ गया होता तो हम क्या करना था है ना बीस मिनट टाइम भी तो करना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं जितना गाना हम गा सकते गाएंगे जो सबको जानने वाला जो नॉर्मल गीत भी कुछ कुछ आया है जो सब लोग जैसे दिल मेरा ले लें प्यारे ये फिर उसके बाद एक और गाना आए दें थोड़ी देर का वास है वो सब तो सब लोगों को मालूम है है ना और दूसरे की एक और एक गाना है ना हम लोग लगाता रहना गाते हैं पश्चात आपका समय में एक गाना गाता है ना ए? दुख का कट और अगर फिर एक और गाना है वो सब नॉर्मल हम लोग कल लगातार गाने वाला गाना, है। वो गाना हम नहीं गाएंगे, वो वो गाएंगे, मैंने अलग करके रख दिया जो कलिसिया में कम गाते हैं जिसमें आप लोग को ट्यून का कुछ गड़बड़ी लगता है वो हम लोग गाएंगे ठीक है ना अभी हम देखते है कि इधर एक कुछ भी आएगी ले पालकपन का अर्थ बताए है ना? ना ले पालकपन का अर्थ बताए अभी इसी के साथ में और भी आप लोगों को पहला दस मिनट आप लोगों को सवाल पूछने का जो विषय मैं में है। उसमें अगर कोई भी अगर आप लोगों को सवाल है आप लोग पूछ रहे हम देखते हैं कि ले पालकपन का अर्थ कल भी आप लोगों को बताया है अडॉप्शन या ले पालकपन का जो शब्द का मतलब क्या है <coughs> बहुत सारे अनाथ बच्चे है ना आपको मालूम है जिस बच्चे को माँ बाप नहीं है वो बच्चे हम किधर रखते हैं अनाथ आश्रम में या कईयों का में रखते हैं और जो माँ बाप जिनको क्या नहीं है बच्चे नहीं है उन लोग क्या करेंगे निर्णय लेंगे तय करेंगे बच्चे नहीं तय करते हैं अच्छी तरह ध्यान रखना अडॉप्शन में कैसे होता है बच्चे नहीं तय करते कि मुझे ये माँ बाप चाहिए बच्चे नहीं तय करते माँ बाप तय करते है कि हमें क्या करना है हमारे पास संदान ना होने कारण हम इस बच्चे को क्या करेंगे अपना सम्मान करके हम रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना अडॉप्शन में माँ बाप निर्णय करके तय करके बच्चे को ले लेंगे तो भी कभी भी ये बच्चे का स्वभाव उस माँ बाप के वो गोद लेने वाला माँ बाप या अडॉप्शन का दूसरा हमारा मामूली शब्द कौन सा गोद लेना गोद लेना सबको मालूम है ना गोद लेना वो गोद लेने वाला माँ बाप का स्वभाव कभी नहीं रहेगा फिर वो बच्चे को क्या करना पड़ता है धीरे धीरे सिखाना पड़ता है कि बेटा इसे करना वैसे वो बच्चा का कून में किसकी आदत है उस असली माँ बाप का आदत है बेशक उसको माँ बाप नहीं है तो भी जिस माँ बाप के द्वारा उनका जन्म हुआ है उस माँ बाप का आदत उस बच्चे में रहते इसलिए गोद लेने वाला माँ बाप इस बच्चे को हर बात क्या करते है सिखा कर फिर भी आप देखे होंगे वो गोद लिया व माँ बाप का शक्ल क्या नहीं होता है वो बच्चे का नहीं रहता है क्योंकि असली मां बाप का रहता है लेकिन परमेश्वर का ये जो वचन हम सीखते वक्त परमेश्वर किस सर्भ में एक एक शब्द इस्तेमाल करते है? जैसे आपको मालूम है यीशु मसीह कलिसिया के बारे में एक शब्द इस्तेमाल करते है कौन सा शब्द है दुलन है ना हम यशु येश्म, हम यीशु मसीह का क्या है ये कौन है दुल्ला असली में क्या दुल्ला दुल्हन का संबंध है क्या हमारा आप बोलो ऐसे तो एक दुल्हन को कितना दुल्हन रहता है कितना दुल्हन रहता है दुल्हन हजार रहते है, ये एक रहता है ये एक ही रहता है लेकिन यीशु को देखे हम सब दुल्हन है तो हम कितने लोग रहे डेढ़ सौ हम लोग डेढ़ सौ दुल्हन हो गया आ, वो बोलने का मतलब क्या है? जैसे दुल्लन के वो जो शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया जैसा एक दुल्लन के लिए इंतजार करते रहते हैं उस घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते मन से क्योंकि उसको मालूम है मुझे घर को छोड़ना है एक नया घर में जाना है उस नया घर का वातावरण बिल्कुल अलग होगा वो इसलिए क्या करते है अंदर मेंटली या न, अं, न, अंदर ही अंदर क्या हो जाते वो पूरे का तैयार हो जाते ताकि मैं उधर जाकर रहू तो मेरा उठना बैठना अभी तक जैसे रहते थे ऐसा मेरा नहीं होना है नया घर का उस लोगों के हिसाब से मेरा क्या होना है तैयारी और तय करते रहेंगे और दुल्ला के लिए उनके अंदर क्या भी रहेगा उस प्रेम भी रहेगा उस बात को समझाने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है दुल्लन का शब्द इस्तेमाल किया और ऐसे आपको मालूम है हम ये शु हमारा चरवाहा हम कौन है हम कौन है बेड़ है बेड़ का मतलब क्या होता है बेड़ को कितना पैर होता है चार पैर और एक पूंछ होता है क्या हमें चार पैर और पूंछ है क्या है आप बोलो नहीं वो शब्द क्यों इस्तेमाल किया है वो जो जैसे चरवाहा बेड़ों को अगुवाई करते हैं उनका देखभाल करते वो संबंध को दिखाने के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया दूसरा यशु मसीह कोने का पत्थर है हम कौन सा है हम कौन है जो जो जोड़ा गया है है है है ना हमारे तो तो पत्र तो है ही नहीं मतलब में एक-एक शब्द इस्तेमाल किया है, हमने प्रार्थना के साथ समझना है इस बात क्योंकि आपको मालूम है स्वर्गीय बातों को समझना आसान नहीं है इसलिए आप देखा होगा यीशु मसीह जब स्वर्ग की बात लोगों को जब समझाते वकत आप देखा होगा ना उस समय का जो लोगों को समझने वाला छोटी छोटी उदाहरण लेके जैसे बीज बोने वाले का उदाहरण जैसे चरवाहा साहू बकरियों को लेके गया एक चले गया उसके पीछे पीछे कैसे चरवाहा गया ऐसे और राय का दाने के बारे में उसके बाद आप लोगों को माल में चिड़िया के बारे में मतलब उनकी आंखों के सामने किने वाला चीजों को लेकर स्वर्ग गहरी गहरी सच्चाइयों को समझाने के लिए प्रभु यीशु क्या कर रहा था कोशिश कर रहा है ना क्योंकि स्वर्ग के बाद हम अपने इस छोटे बुद्धि से क्या नहीं हो सकते समझ आपको मालूम है हमारा साइंस में भी आप में से लोग, कितने लोग इतने लोग फिजिक्स पसंद करते हैं हाथ उठाओ फिजिक्स कितने लोगों को पसंद है देखो इतने लोगों में एक या दो तीन मुश्किल से पांच से भी नीचे बाकी सब क्या करते थे फिजिक्स से बाग जाते हैं ना हम भी सब कोशिश कर करेंगे को को पास होना वो ही है ना मैथ्स कितने लोग को पसंद है मैथ्स के लिए फिर भी लोग काफी है ठीक है, ठीक है ना मेरा भी मुझे मैथ्स पसंद है इसलिए हम ध्यान फिजिक्स कौन सी बात है परमेश्वर ने परमेश्वर ने ये जो दुनिया में जो लॉ रखा है ना, जो प्रिंसिपल्स रखा है ना उन बातों को समझने के लिए हम फिजिक्स फिजिक्स के द्वारा क्या करते हैं कोशिश कर तब सोचो हमारा ये चोटा कोपड़ी फिजिक्स का ये एक प्रिंसिपल या एक लॉ को देखते है हमारा दिमाग डाउन, डाउन हो जाते है वो फिजिक्स का बुक खोलने को के लिए ही हमारा क्या नहीं होता है ये जो हमारा सामने दिखने वाला ये जो प्रिंसिपल्स को समझने के लिए भी हमारा बैटरी डाउन हो जाते तो अंडे की स्वर्ग की बातों को समझने का हमारा इस छोटा कोपड़ी क्या नहीं है शक्ति नहीं है प्रभु का माल में इसीलिए हमें समझाने वाले भाषा में क्या करते हैं एक एक शब्द को इस्तेमाल इसलिए जो अडॉप्शन या, या ले पालक जो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया मैं अपने आप तय नहीं किया कि मुझे परमेश्वर को समदान बनना क्योंकि मेरे अंदर कोई क्या नहीं है कूबी भी नहीं है लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्या कि अपना अपार अनुग्रह से चुन लिया कि मैं किसका संतान बन जाओ परमेश्वर लेकिन मैं परमेश्वर का संतान कैसे बन गया चुना चुनाला नहीं मेरे अंदर एक नया जन्म हुआ है मेरे अंदर क्या हुआ है परमेश्वर के द्वारा नया जन्म वो हम लोग देखे पवित्र आत्मा वचन के द्वारा एक नया जन्म मेरे अंदर होने के कारण मैं परमेश्वर को क्या बुला सकते हैं हे अब्बा हे पिता करके मैं क्या कर सकता हूँ फिर समझ में आ गया जिन्होंने सवाल पूछा का वो विषय समझ में आ गया जो जिन्होंने सवाल पूछा उनका समझ में आया होगा ना अगर नहीं आए तो फिर अकेले भी जब हम लोग इधर रहते वक्त तो आप आकर पूछ सकते हैं अगला सवाल आया है इसी विषय में है न्या जो इसे परमेश्वर में नहीं चल रहे है वो लोग मसीह में संगी वारिस नहीं है कभी नहीं ये धोखा में ना रहे अच्छी तरह ध्यान रखना अगर हम यीशु मसीह का डील डोल तक नहीं बहुत बार हमारा एक दुख की बात है कि बहुत बार हमारे मन में एक ऐसे एक गलत हमारे अंदर एक गलत वो रह जाता है गलत फहमी रह जाती हम क्या करेंगे हमने उद्धार पा लिया हमने क्या कर दिया यीशु मसीह को जीवन दे दिया और पवित्र आत्मा का भरपूर भी पा लिया लेकिन उतना होने के बाद बपतिस्मा हो गया हमारा उसके बाद हमारा मन में क्या रहता है बस मुझे क्या करना है संडे को बस जाना है आराधना में दो घंटे पूरा मन के साथ नहीं दो घंटे जाकर कहीं ना कहीं और बैठना है सुबह शाम बस दो दो मिनट प्रार्थना करना पांच मिनट बाइबल पढ़ लिया तो मैं क्या बन जाएंगे वारिस बने कल आपको मालूम है आपने क्या उधर क्या लिखा है क्या पढ़ा था वारिस वारिस बेटा अगर बनना तो उसको क्या बनना पड़ेगा बढ़ना है और पुत्र का उस्तान में आना है आपको समझाने के लिए अभी हमारा बेटा श्याम जो इधर बैठा है अब हमारा भोपाल में जो गाड़ी है वो चलाने के लिए अभी उसको ये गाड़ी ये अभी भी ये बड़ा गाड़ी उसको नहीं दिया चलाने के लिए जबकि ये हमारा बेटा है इसको पूरा हक के चला इसको अभी तक तो क्यों नहीं दिया अभी भी हमारे अंदर क्या नहीं आया वो कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि अभी अठारह साल अभी उसको हुआ और उसको अभी अभी वो गाड़ी चलाना लाइसेंसा अभी मिला अभी इसका हाथ साफ नहीं हुआ है इसलिए इसको क्या हो गया हमको मालूम है कि इसका हाथ साफ नहीं हुआ है अगर ये बड़ा गाड़ी लेके चलेंगे तो वो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाएगा वो अपने आप को भी क्या करेंगे नुकसान पहुंचा सकते लेकिन ये बेटा ये एक साल या दो साल के बाद जब इसका हाथ साफ हो जाएगा ये थोड़ा और मेचोर हो जाएंगे तो ये गाड़ी चलाएगा नहीं चलाएगा आप बोलो पहले भी इसका गाड़ी था लेकिन इसको हाथ लगाने नहीं दिया लेकिन जैसे ये बढ़ गया है जब इसको अनुभव मिल गया तो जब इसका हाथ साफ हो गया तो इसको क्या दे दिया ऐसे ही है ना आप का आप भी जो, आप है, जब इधर पांच साल छह साल के थे आप लोग कोशिश तो करते थे ना पापा का बाइक में बैठ कर क्या करते पायर लंबा करके किक मारने के लिए कोशिश तो किया होगा लेकिन पापा देते नहीं चाबी आपको देते थे पंद्रह साल में भी बहुत कोशिश किया फिर चुप चुप के पापा जब नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे कोशिश तो किया घर का उतनी आंगन में थोड़ा सा क्या करना या पार्क की जगह में आगे पीछे थोड़ा सा क्या करने के लिए कोशिश तो किया होगा है ना लेकिन माँ बाप क्यों नहीं देते बेशक आपका गाड़ी है तो भी आप उसका वारिस है तो भी माँ बाप नहीं दिया अगर इधर ऐसा है तो स्वर्गीय परमेश्वर ध्यान रखना मुझे और आपको अपना वारिश करके इन हाथ इन आपने सोचना सिर्फ हम लोग बार हम क्या करते मालूम है ये वारिस वगैरह सब इस्तेमाल करते वक्त हम अपना पृथ्वी का ये छोटा पृथ्वी का सोच ओ ये जो, ये जो जो दिल्ली शहर के बारे में या हमारे इंडिया के बारे में या अमेरिका के बारे में या पंजाब का हमारे थोड़ा सा एक एकड़ जमीन के बारे में ये सब आप कर आप जरा ऊपर उठ जाओ ऊपर उठेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इतना बड़ा आकाशमंडल आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे ना स्कूल में पढ़े हैं गैलेक्सी वगैरह पढ़ा है ना आप लोग गैलेक्सी या आकाशगंगा इसके बारे में आपको मालूम है आकाशगंगा में हमारा जो पृथ्वी कितना बड़ा है आप बोलो कितना बड़ा है कितना बड़ा है इतनी भी नहीं है एक राय का दाने से भी छोटा है इससे भी बड़ा है है ना इससे भी मतलब जो हम लोग क्या आ, उसका कैसे शब्द मैं बताऊ मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग पिछले दिनों पिछले जब बार हम लोग अमेरिका में गए थे उधर ये जो स्पेस सेंटर देखने के लिए हम लोग गए थे उधर ह्यूस्टन में उधर जाके जब देखा तो उधर उन लोग पूरा उधर जाने वाला वो जो वो जो बड़े बड़े जो रॉकेट्स वगैरह उन लोग अभी बना भी रहे थे अभी नया जो बना रहे वो भी हमारे सामने हम देख के कैसे उन लोग बना रहे कैसे नौजवान लड़के लोग इंजीनियर वगैरह आकर कैसे कैसे रोड को बना रहे हमारे सामने हम देख रहे थे तब उन लोगों ने फिल्म भी दिखा उधर जाके जो लेके आते हैं ना फिल्म्स जो बाहर नहीं मिलते वो सब भी उधर उन लोग दिखाते हैं उधर हम देखते वक्त परमेश्वर इस आकाश मंडल कितना बड़ा है जो हमारे छोटा कोपड़ी में क्या नहीं करते समाई नहीं सकते इस देखा होगा वचन में लिखा है हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीष तैयार करके रखा है किसी अंग ने अभी तक देखा नहीं किसी का मन में अभी तक किसी ने सुना नहीं किसी का मन में अभी तक आया ही नहीं है साइंसदान लोगों ने जो जाकर थोड़ा कुछ देखकर आया है वो भी कुछ भी नहीं है आप आपका माल में साइंस खुद बताते कि इस जो आकाश मंडल का कोना हम कोई भी क्या नहीं कर सकते नाप नहीं इतना बड़ा है और ये सब किसका है? है मेरा पिता का है मेरा पिता का है या नहीं है परमेश्वर कौन है आपका पिता अगर उस पिता का है तो आप अगर उस पिता का वारिस होकर उनके ऊपर राज्य करना है तो आपका दिमाग कैसे होना है आपका उस मैच्योरिटी कैसी होना है आप अपने आप में जरा देखे प्रभु ने अभी आप लोग कोई भी शादीशुदा नहीं परिवार में परिवार का जंझट आपको मालूम ही नहीं है अभी आप लोगों को कौन सा टेंशन है आपको एक पपा है एक मम्मी है दो बहने है या एक भाई या एक बहन होता है इस छोटे परिवार में आप लोग कैसे रहते आप बोलो कभी कभी पापा कुछ बोलते चिढ़ाने लग जाते मम्मी कुछ बोलते चिढ़ाने लग जाते भाई बहन आपस में रोज लड़ मरता है होते हैं? नहीं होते बताओ छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को क्या करना है मारपीट क्योंकि हम विश्वासी होने के कारण शायद हाथ से मुक्का मारी नहीं होता होगा मुका भी मारते मालूम नहीं लेकिन क्या नहीं करते अगर हम विश्वासी नहीं होते अगर पवित्र आत्मा नहीं होते एक एक का दांत निकालना था है ना ऐसे होते नहीं होते हाँ फिर भी हमारा कभी हमारा इतना गुस्सा आ जाते हैं फिर क्या करेंगे अभी जैसे अभी श्याम भी इधर बैठा आएंगे तो क्या करेंगे वो को टकर इससे पटक देंगे वो पटकने का वो तरीका देखते ही मालूम है कि बहन को मारने का मन है लेकिन उसको मार नहीं सकते इसलिए गुस्सा किसमें उतार रहे है? बुक आ करता होगा करते आप लोग करते है ना पापा कुछ बोल दिया गुस्सा तो हम क्या करेंगे थोड़ा तो गुस्सा में पैर रखे चलेंगे साधारण तौर पर शांत तौर पर चलेंगे गुस्सा आएगा तो कैसे जाएंगे जोर जोर से पूरा जैसे पूरा क्या करेंगे होते हैं नहीं होते समझ लो भी? ना? अगर ये छोटे से हमारा परमेश्वर दिया हुआ छोटा परिवार में अगर हमें इतना चढ़ता इतना चिड़चिड़ापन आता है तो अगर समझ लो प्रभु ने आपको मार्स का क्योंकि आगे जाकर परमेश्वर का बड़ा योजना है मार्स या कोई भी एक ग्रह का प्रभु ने आपको जमवारी दिया उधर आकर किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो आप मार्च को ही क्या करेंगे आग जलाकर सबको सपन सब डाल देंगे करेगा नहीं करेगा आप बोलो करेगा ना इसलिए ये जो सवाल आए कि हम अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमारा स्वभाव कैसे हो जाएगा आप हाँ बोलो किसकी तरह होना है हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह यीशु मसीह किसके स्वभाव को, को दिखाया हमें उस अंडे के परमेश्वर का उस पर ये मसीह का यो है ना उस हम लोग है ना आप लोग घर में जाकर में टाइम निकालकर उसको पढ़ते कर यशु कैसे एक एक बातों को सामना कर रहे है। दुश्मन को भी आप येशु का ये घटना देखना चार यशु मसीह के साथ में शिशु लोग था ना कितने शिष्य लोग था यशु मसीह के साथ में हमेशा रहने वाले कितने लोग था बारह है ना जो बारह लोग रहते बाकी लोग सब कभी रहते कभी नहीं तीन तो जो स्पेशल ओकेशन में जाते लेकिन बारह हमेशा रहते थे और आपको मालूम है इन बारह में से ये एक था युद्धा इसक्रिय होते है ना युद्धा इसक्रिय किसको पकड़वाने वाला था यीशु मसीह को पकड़वाना पहली बार जब युद्धा को देखते ही यीशु को मालूम चला या नहीं चला ये मेरे मुझे पकड़वाएगा यीशु को मालूम है या नहीं आप बोलो मालूम था ना अगर यीशु का जगह में मैं और आप होते तो क्या करते आप बोलो यशु का जगह में मैं और आप होते क्या करते हम क्या करेंगे हम क्या बोलेंगे पत्रो सर यौना को बोलकर कहेंगे ये बंदा है ना थोड़ा ध्यान है बड़ा टेढ़ा है बड़ा सीरा साधा दिखता है लेकिन मालूम है यही है कह रहे बाद में मुझे पकड़वाएंगे अगर चाहिए तो बीच में क्या कर लेना थोड़ा तो आप लोग उसका हिसाब कर लेना बोलेंगे नहीं बोलेंगे अगर हम होता तो है ना हर बातों में ये हम होता तो क्या करते उसको टोकते ही रहना था. कोई भी बात अगर छोटी सी बात हम क्या बोलेंगे मुझे मालूम है तू कौन है है ना बोलेंगे बोलेंगे लेकिन यीशु को जरा देखे साढ़े तीन साल ये बारह लोग यीशु के साथ रहा लेकिन बाद में जब जब लास्ट में यीशु यीशु को पकड़वाने के पहले मसीह पूछ बोल रहा है कि तुम में से एक मुझे क्या करेंगे पकड़वाएंगे तब शीशे लोग आपस में पूछ रहे कौन है कौन है इनको मालूम ही नहीं है इनमें से कौन पकड़वाने वाला है मतलब ये साढ़े तीन साल इन लोग आपस में बकत भी यीशु का व्यवहार में भी एक बार भी एक तक भी उनको नहीं मिला कि ये क्या करेंगे? बाद में हमारे प्रभु को पकड़वाएंगे तब प्रभु ने कितना प्यार के साथ उनका साथ व्यवहार किया मेरा और आपका स्वभाव भी किसकी तरह होना है हमें कैंप में इधर आया है हम इधर पढ़ाई ये जो वचन सीख हम प्रार्थना करते हम समर्पण करते हैं है ना वचन भी पढ़ते आप लोग वापस घर में जाएंगे रोज आप लोग बाइबिल पढ़ेंगे प्रार्थना करें सब हम क्यों करते हैं कोई रिवाज के लिए नहीं हमारा स्वभाव किसकी तरह होना है यीशु की तरह होना तभी हम क्या हो सकता है वारिस हो सकता है समझ में आ गया ना इसलिए आप ये नहीं समझना कि मैं अपना मर्जी से चलेंगे तो और एक और बात है ना हमारे मन में एक और बात भी आ जाते है यीशु मसीह आएंगे तुरी फूंगी जाएगी तब हम सब बदल जाएंगे है ना हम उस मतलब कैसे उल्टा कैसे लेते ये में से अभी समझ लो तुरफी जाएगी तो मेरे अंदर जो गेंदगी है ना गुस्सा का चिड़चिड़ापन का उल्टा सीधा बातें बोलने का गॉसिप करने का या इधर उधर का चुगली चपाटी करना ये सब आदत एक क्षण में बदल जाएंगे हम सब परमेश्वर की येसु की तरह बैठ जाएंगे धोखा है धोखा वचन में क्या लिखा है क्या बदलेंगे क्या बदलेंगे सिर्फ शरीर ही बदलेंगे अंदर का व्यक्तित्व कब बढ़ना है जो नया मनुष्य कब बढ़ना है अभी हम इस संसार में रहते वक्त मुझे और आपको मिलने वाला एक एक दिन हम इस वचन का खाना खाते खाते मजबूत होकर हम बदलते जाना है अगर नए बदला तो नुकसान किसका इसलिए आपका माल में ये बोला कुछ लोग सूरज की तरह चमकेंगे कुछ लोग चांद की तरह कुछ लोग तारे की तरह क्यों आपको समय मिला था आप बदल सकता था लेकिन आपने बदला नहीं आपका महिमा क्या हो गया कम हो गया इसलिए ध्यान रखना ये धोखा में नहीं रहना कि हम क्या करेंगे तुरही फोन तक बदलेंगे नहीं वो सिर्फ आपका ये ही शरीर का ये जैसे हम अंडा का वो बाहर का चिलकर तोड़ते हैं ना बस वैसे यह छिलकर क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे अभी भाई लोगों का शरीर अलग है भाई का शरीर अलग है उस समय सबका शरीर एक जैसा एक आत्म शरीर क्या हो जाएगा उधर ना भाई रहेगा ना बहन रहेगा सब एक जैसा रहेगा ठीक है ना लेकिन अंदर का स्वभाव कैसे ही रहेगा आप भी जो आपने वचन पवित्र आत्मा का कार्य इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आया हुआ किसके लिए आपको सहायता करने के लिए सच्चाई का मार्ग में आपको चलाने के लिए लेकिन बदलना किसका काम है अपना का फिर एक और बात है कि हमारा बीच में एक और हमारा एक, एक गलत फहमी है मैं उस दिन मरूंगा जिस दिन मेरा क्या हो जाएगा जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा है ना हमारे मन में वो भी रहता है ना जब तक मैं सिद्ध नहीं होगा मैं जिंदगी में ऐसे बना रहेंगे कोई गैर वाचन ऐसे नहीं बताता है मौत जिस दिन प्रभु ने आपके लिए जाने के लिए तय करके रखा हुआ है उसी दिन आपको जाना है चाहे 20 साल में हो या पीस साल में हो या 50 साल में वो स्वर्ग का परमेश्वर करके रखा, लेकिन आप बदले या ना बदले माउद का दूध आएंगे आपको लेकर जाएंगे इसलिए आपको मिलने वाला एक एक दिन बहुत इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु का दाऊद क्या बोल रहे की ने प्रभु मुझे अपना दिन गिनने का क्या दे समझ दे भूल में ना रहे मैं पूरा अच्छा होकर मैं यीशु की तरह होने के बाद ही माउत आएगा नहीं कल भी आप देख सी मुसाफिर का फिल्म देखा ना शैतान क्या कर रहा है शैतान भी घूमता रह रहा है माउत का दूध भी क्या कर रहा है जिस दिन आपका नाम लिखकर है ना उधर बोलेंगे ना सुबह सुबह जब मैं अपना मैं बोल रहा है थोड़ा सा ये इमेजिनेशन से बोल रहा है सुबह उधर भी क्या होगा सुबह असेंबली होता होगा उसमें माउथ का दूध का परमिश्वर लिख देंगे ये ये लोगों को लेके आना आज उसमें शिकायत क्या पता आज हमारा भी नाम आया हो हमें तो मालूम नहीं है जिसका नाम आएगा उसको क्या करेंगे एक कर जाएंगे बीस साल के हो पच्चीस साल के या पचास साल के इसलिए ध्यान रखे समय को हमने क्या करना है पूरा का पूरा इस्तेमाल करना जैसे हमारे अंदर हुए काम को पवित्र आत्मा प्रकट करता है क्या यीशु मसीह के अंदर काम को भी प्रकट किया गया पवित्र आत्मा द्वारा जैसे हमारे अंदर हुए काम को पवित्र आत्मा प्रकट ये जो सवाल है ध्यान रखना हमारे अंदर हुए वे काम को पवित्र आत्मा प्रकट नहीं कर रहा है उसमें आप लोग ध्यान रखना जो क्रूस पर हुआ हुआ कार्य को मेरे अंदर पूरा करने के लिए प्रकट करने के लिए पूरा करने के लिए कौन आया है पवित्र आत्मा आए क्रूस में क्या हुआ है पाप से मुझे क्या हो गया है छुटकारा मिला है पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर क्यों वास कर है ताकि मैं पाप से मैं छुटकारा पाया है वो तो काम मेरे अंदर क्या होना है पूरा होना है कीमत दे दिया प्रभु यीशु मसी कीमत दिया पाप से मुझे आजाद किया पाप से मुझे क्या कर दिया है पापों से शुद्ध भी कर दिया अभी आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर क्यों करते? अभी मुझे किसके समान बनाना है? यीशु क्योंकि मैंने बना नहीं है। बेशक मैं उद्धार करता स्वीकार किया है बपतिस्मा लिया है तो भी आत्मा का भरपूरी पा लिया तो भी मेरा स्वभाव में अभी है ना पुराना स्वभाव है ना हमारे अंदर इसलिए मुझे क्या कराने करने के लिए ये मसी की तरह पूरा डील डोल बनाने के लिए कौन आया हुआ है परमेश्वर पिता पवित्मा परमेश्वर हम मेरे अंदर मेरा और आपके अंदर आया हुआ है इसलिए पवित्र आत्मा जो कार्य भी अंदर कर रहे लेकिन इधर हम ध्यान रखना कि इधर एक और क्या यीशु मसीह के अंदर काम को भी प्रकट किया गया है पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का हम अच्छी तरह ध्यान रखना अभी विषय मेरा इसमें भी जो आ रहा है ये जो बात मैं अभी मेरा ये विषय के संबंध लेके आएंगे इधर में नया जन्म जन्म जन्मते ही क्यों नहीं आता मतलब पैदा होते समय यीशु मसीह के मरने के बाद क्यों संभव नहीं पवित्र आत्मा नया जन्म जन्मते ही क्यों नहीं आता पैदा होते समय यीशु मसीह के मरने के बाद एक संभव नहीं ये सवाल का आधा है मुझे समझ में नहीं आई क्या लिखा हुआ है, है परमात्मा द्वारा नया जन्म जन्मते ते ही क्यों नहीं आता मसीह के क्या हो गया कौन सा मृत्यु के बाद हमारे मरने के बाद आ ये आ बच्चे आ पड़ा, पड़ा, आप बोल दो, सवाल है ना क्लियर नहीं है जब एक बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर शुरुआत से पैदा होते समय से क्या नया जन्म संभव नहीं है मसीह के मर, आ, क्रूस पर मृत्यु के बाद क्या बच्चा जैसे पैदा हो रहा है तो उसी के अंदर नया जन्म संभव नहीं है नया जन्म किसके द्वारा है विश्वास करना बहुत जरूरी है विश्वास करने वाला क्रूस का उस काम पर विश्वास नहीं करते उनके हुआ कर। नया जन्म ले उसको कौन सा भिश्व? उसको विश्वास है ही नहीं है समझ में आ रहा है लेकिन बच्चों का ध्यान रखना इसमें एक और बात है बच्चे लोग जो है जो भलाई और बुराई के ज्ञान का जो समझ नहीं आया वो बेचे लोग अगर मर जाएंगे तो वो जरूर किधर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे उसके लिए चाय के तौर पर हमको में, नियम में, देश से परमेश्वर छुटकारा दिलाकर लाया हुआ इसराइल लोग ये लोग सब क्या कर दिया बुढ़ वक्त परमेश्वर ने क्या बोले 20 साल के नीचे के जितने भी है जो बलाई बुराई के ज्ञान का उसमें नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे तुम्हारा पाप में शामिल सब जीवित रहेंगे बाकी 20 साल के ऊपर जितने भी हैं, जिसको समझ है वो सब के सब क्या हो जाएंगे मर जाएंगे वो पुराना नियम का समय उस समय लोगों को उम्र भी कितना था 120, 140, बीस डेढ़ सौ था लेकिन आप लोग ये समझ के नहीं बैठना अभी 20 साल हो गया तब 20 साल तक मेरा मस्ती चलेगा नहीं आजकल का पांच साल का बच्चा भी उस समय का क्या बोले पांच साल का बच्चा आजकल का पा, पांच साल का बच्चा भी पुराना समय का सौ साल का बच्चे का बराबर है मनुष्य का बराबर इतना बुद्ध ज्ञान है और पाप का सारा पहचान आजकल बच्चों लोगों में ऐसा लग रहा है कोई ऐसा चिप इनबिल्ट है कि उनको पता क्या क्या नहीं आता करके पहले पूछना आता करके नहीं क्या नहीं करके पूछना पड़ता है इतना सब कुछ मालूम है पाप के बारे में भी पूरा मालूम है अच्छाई और बुराई का पूरे ज्ञान का चिपक डालकर आया हुआ है ठीक है ना इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना जब तक एक बच्चा भलाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त नहीं होती अगर वो बच्चा मर जाएंगे तो यीशु मसीह को उत्कर्ता करके वो स्वीकार नहीं किया तो भी चाहे मुसलमान का हो हिंदू का हो या क्रिश्चियन का हो कोई हो कोई भी हो कोई भी धर्म का हो कोई भी धर्म का हो भी वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे स्वर्ग में जरूर जाए यीशु मसीह का जो क्रूस का काम के द्वारा उनको भी क्या है परमेश्वर उनको भी क्या दिया हुआ है लेकिन जो जिनको समझ आ गया है जो उस समझने का उस लेवल तक आ गया है उनको क्या करना पड़ेगा यीशु मसीह को करके स्वीकार करना ही पड़ेगा इसलिए लिखा है कि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए कोई और नाम ये एक ही नाम है वो कौन सा नाम है यश उस नाम पर विश्वास करके प्रभु को अधिकार करने वाले लोगों का ही क्या हो जाएगा उद्धार होगा आप बेशक पाष्ट का घर में आपका दम हुआ होगा आपका माँ बाप विश्वासी होंगे तो भी स्वर्ग माँ बाप स्वर्ग में जाएंगे लेकिन आप स्वर्ग जाएंगे गारंटी नहीं आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या होना चाहिए उद्धार होना चाहिए आप यीशु मसीह को करके स्वीकार करना चाहिए आपका बपतिस्मा होना चाहिए स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा होना जरूरी नहीं है अगर आप सच्चे मन से अगर आपने उद्धार पाया है तो आपका उद्धार उद्धार मिल गया सच्चे मन से आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धार करता करके स्वीकार किया लेकिन बपतीस्मा लेने के लिए आपको अवसर नहीं मिला ध्यान रखना बपतिस्मा लेने के लिए आपको क्या नहीं मिला अवसर नहीं मिला परमेश्वर आपको क्या करेंगे जरूर स्वर्ग में ले जाएंगे लेकिन एक व्यक्ति जिनको बहुत अवसर मिला बपतिस्मा के लिए फिर भी अपना मनम चलता रहा तो वो व्यक्ति का हम ग्यारी नहीं ले हम बोल नहीं सकते क्योंकि एक व्यक्ति व्यक्ति के अंदर सचमुच में उद्धार का काम नया जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति बपतिश्मा लेने से क्या नहीं हो सकता क्या नहीं रह सकते पीछे नहीं रह सकता है ठीक है ना इसलिए उस बात को ध्यान बच्चा जन्म जते ही इनको के अंदर क्या नहीं होगा न जन्म का नहीं होगा अभी हम लोग देखेंगे अभी यीशु मसीह के हम लोग का वो आयत को हम देख रहे थे एक और सवाल आया हुआ है आपने बताया कि परफेक्ट मैन बनने लिए हमें यीशु के साथ मिलना है हम कैसे यीशु ये मिल सकते हैं? कृपया बताएं। अभी वो विषय भी अभी आ रहा है अभी सुबह का सेशन में नहीं हो पाए तो शाम का सेशन तक हम उसको क्या करें पूरा करेंगे विषय को भी हम बताएंगे ठीक है ना अभी आप लोग अच्छी तरह समझना है बहुत बार ये मसीह का वो जो विषय हम समझ कल भी हमने आपको देखा है पढ़िएगा रोमी पांच पांच में हमने देखा है जो शक्ति इस्तेमाल किया गया है रोमी पांच का बारह पढ़िएगा रोमी पांच का बारह पढ़िएगा इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया बस इतना काफी हमने यह आयत पहले भी देखे सिर्फ बोल के आप जाए इधर लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा या पहला आदम के द्वारा क्या आ गया है पाप जगत में आ गया और मृत्यु भी फैल गया अभी पंद्रह पड़िएगा पंद्रह पड़िएगा पर जैसा अपराध की दशा है आ, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे ये एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे आ, तो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ यीशु मसी का अनुग्रह से देखना अच्छी तरह परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करना शब्द एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया अपराध पाप आ गया जीवन और अनुग्रह भी किसके द्वारा आया परमेश्वर के द्वारा या एक मनुष्य के द्वारा आया एक मनुष्य परमेश्वर देखिए अच्छी तरह ना परमेश्वर न्याय है पवित्र है एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया है अपराध आ गया उसका जो इलाज भी आपको मालूम है उस अपराध के लिए जीव अपराध और मृत्यु के लिए अनुग्रह और जीवन भी किसके द्वारा आ रहा है मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है उसी के साथ पढ़िएगा पहला तिथि पहला तिमोती दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय उसका पांच पहला तिमोती दूसरा अध्याय उसका पांच। क्योंकि परमेश्वर एक ही है परमेश्वर एक है परमेश्वर कितना है एक ही है आ, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी परमेश्वर और मनुष्य बीच में आ, एक ही बिछवाई है एक ही बिछवाई है अर्थात मसी यशु जो मनुष्य है इधर लिखा है मसी जो क्या है मनुष्य जो शब्द क्या लिखा है उधर क्या लिखा है मसीह यशु जो मनुष्य ध्यान रखना हम लोग ये बात को समझ बहुत बार हमें क्या हो जाते ये बात को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो प्रभु का आत्मा आपको सहायता करेंगे ठीक है ना प्रार्थना के साथ बैठे अभी थोड़ा पंद्रह मिनट अभी पंद्रह मिनट पांच मिनट आगे जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना कदम करके नम लोग छुट्टी दे देंगे अभी हम इधर देखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा अपराध आया मृत्यु आया लेकिन मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या भी आया जीवन और अनुग्रह भी आ गया ध्यान रखना ये क्यों परमेश्वर की आत्मा इसे क्यों लिखा गया परमेश्वर मनुष्य को पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए परमेश्वर परमेश्वर का उस स्थान रहकर मेल नहीं करा रहे परमेश्वर क्या बनकर आ गया है मनुष्य बनकर आकर इसलिए आपको मालूम है इधर लिखा है कि मनुष्य का देदारण करके इस पृथ्वी में आ गया मनुष्य पापी मनुष्य और परमेश्वर का बीच में कौन कड़ा है येमसी कड़ा होकर हमें क्या कर दिया है मेल कराया है कौन मेल कराया है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह तब हमको हम आम लोग जब वचन भी पढ़ते कद यीशु मसीह के बारे में समझने के लिए हम बोलेंगे यीशु मसीह तो पूरा परमेश्वर है यीशु मसीह तो पूरा मनुष्य भी है ना होता है ना कभी कभी आप लोगों को ना समझने के लिए होता नहीं होता बोलो होता है ना हमसे पता नहीं कैसे होता है कभी कभी तो बोलते येसु मसीह पूरा परमेश्वर है कभी कभी बोलते हैं मसीह कौन है मानुष्य है फिर ऐसे तो ये कैसे चलता होगा ये एक इसके अंदर व्यक्ति के अंदर मानुष्य भी है परमेश्वर ने हम अपने बुद्धि से क्या करने लग जाते जा आखिर में दिमाग क्या करते गरम हो जाते गुस्सा भी आ जाते होता नहीं होता है लेकिन प्रार्थना के साथ समझना है अभी समझाने के लिए अभी शिवा है यह बेटा का नाम है शिवा ये परमेश्वर का संतान है, है या नहीं है क्योंकि इसका उधार हो गया है उधार हुआ ना हाँ पब्तीस हुआ ना का भरपूरी उपाय है ना परमेश्वर का संतान है या नहीं है? पक्का है ना संतान अभी शिवा बोले मैं परमेश्वर का संतान अभी शिवा है आप अच्छी तरह ध्यान रखना आप एक मिनट इधर का समझना है ये जो शिवा है यह कौन है मनुष्य है परमेश्वर आप बोलो पक्का है पक्का है ना लेकिन इसके अंदर आप आत्मिकांगों से देखे इसके अंदर कौन है इसके अंदर कौन भी है पवित्र परमेश्वर है पवित्मा का आत्मा है आपको दिखाई दे रहा पवित पवित दिखाई दे रहे, दिखा रहे आपको लेकिन बाहर से हम क्या देखते हैं? ये शिवा ये जो ये जो, ये जो, ये जो जो शरीर, डांजा ये शिवा किसके द्वारा जन्म हुआ है इनका माँ बाप के द्वारा पहला आदम पहले आदम से होते होते होते इनका मां बाप का हुआ माँ बाप के द्वारा कौन आ गया है ये जो शिवा समझ में आ रहा है ना ये बाहर का ये जो डांजा है ये किसका बेटा है आपका पापा का नाम क्या है श्यामलाल श्यामलाल भाई श्यामलाल का बेटा सिवा है ये लेकिन हम इनको पर बोला है कि मैं परमेश्वर का संदान हूं कैसे ये परमेश्वर का संदान बोलो कैसे परमेश्वर का संतान है इसके अंदर क्या है नया जन्म के द्वारा एक आत्मिक मनुष्य अंदर होने के कारण ये किसका संधान है ये बाहर का शिवा किसका बेटा है भाई श्यामलाल का बेटा है लेकिन अंदर हम देखते वक्त ये परमेश्वर का संतान क्यों है क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया वो एक नया व्यक्ति किसके अंदर है इस शिवा का इस डांजे के अंदर है साथ संबंध में आ रहा है ना उसी के साथ कौन भी है इसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ध्यान रखना पवित्र आत्मा परमेश्वर छोटा मोटा शक्ति नहीं है इस पूरा आकाश मंडल को अपना मुख्य शब्द के साथ द्वारा सिर्जा हुआ वही परमेश्वर आत्मा के रूप में किसके वास कर रहा है इस शिवा के अंदर वास कर चाहिए तो उस पवित्र आत्मा अगर अपने आप को प्रकट करेंगे तो ये जो बाहर का डांस क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ब्लास्ट हो जाएंगे आप लोग देखा होगा ना कभी कभी कुछ बॉटल में ज्यादा गैस वगैरह आपको गैस सिलेंडर मालूम है जब वो इसमें अगर कुछ अगर थोड़ा सा आग आग का चिंगार आ जाए तो वो क्या हो जाएगा सिलेंडर फट जाते हैं पवित्र आत्मा अगर आप थोड़ा सा अगर झलक दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा ये शिवा का टुकड़ा टुकड़ा तक भी नहीं मिलेगा बम्ब से भी खतरनाक है लेकिन अभी इसको देखो बाहर से तो कैसे दिख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है परमेश्वर मनुष्य है अंदर अंदर क्या भी है अंदर इनके अंदर पूरा परमेश्वर है वास कर रहा है ऊपर से ये क्या भी है नया जन्म पाएगा नया मनुष्य भी इसके अंदर दो व्यक्तित्व है एक बाहर का व्यक्तित्व मनुष्य का व्यक्तित्व एक क्या भी है नया मनुष्य उसमें किसका व्यक्तित्व है परमेश्वर से जन्म जन्मा होने का उसका स्वभाव किसका है अगर हम अपने अंदर ये दो बात हमारे अंदर दो पर्सनलिटी है हमारे अंदर ये बात है टाना शिवा है या और कौन सा शिवा भी है नया शिवा भी अगर है तो यीशु मसीह को भी हमने समझना है हम जो यीशु मसीह को जो देख रहा है एक साधारण मनुष्य है हमारी तरह लेकिन ध्यान रखे बाहर से हम किसको देख रहा है मनुष्य ये मसीह को जो मेरे और आपके जैसे पूरा का पूरा क्या है मनुष्य बस एक ही फर्क है कि यीशु में क्या नहीं है पाप नहीं है क्यों पाप नहीं है क्यों पाप नहीं है आप बोलो यीशु में पाप क्यों नहीं है क्योंकि यीशु का जन्म कैसे हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में आ रहा है ना यीशु में क्या नहीं है पाप नहीं है लेकिन उस मनुष्य मसीह के अंदर हम देखते हो करो हूं सो हूं वो पूरा का पूरा क्या है परमेश्वर आप जरा अगर उसको उस बाहर का कवर को जरा कोल कर देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे हे परमेश्वर आप आप है क्या इसलिए आपका माल में थोड़ा सा एक झलक पत्रस को अगर मिला था कौन सा जगह में आप बोलो कौन सा पहाड़ में रूपांतर का पहाड़ में गया था ना उन लोग रूपांतर का पहाड़ में गया तो उधर क्या हो गया एक छोटी सी झलक दिखाई दिया उन सोचा है तो हमारा जैसा परमेश्वर मनुष्य है लेकिन उधर देखा तो क्या हो गया पूरा का वो, एक वो मनुष्य का ये डांजा हटकर क्या दिखाई दे रहे उनको पूरा महिमा से भरा हुआ और कौन भी कड़ा है मूसा और एलिया भी कड़ा है इसलिए हम ध्यान रखना येसु को जो हम समझते वक्त है हम अच्छी तरह समझना है जैसा मेरे अंदर हम अपने आप को अगर समझ सकता है तो वैसे हम किसको भी समझने के लिए कोशिश करना यीशु मसीह को भी यीशु पूरा का पूरा मनुष्य है और अंदर कौन भी है पूरा का पूरा कौन भी है परमेश्वर भी है जैसे मेरे अंदर हमारे में दो है समझ में आना हमें क्या है मैं जो मानुष्य हूँ मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा आकर वास करते हैं कभी भी परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर भी जा, जा सकते क्योंकि अगर मैं परमेश्वर आत्मा को दुखी करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा क्या हो जाएंगे जो छोड़कर भी जा सकते हैं लेकिन यीशु मसीह कौन है वो पूरा का पूरा परमेश्वर है वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया किसके लिए ताकि मानव जाति का पाप का कीमत दे और मनुष्य को किसके साथ मिलाना है परमेश्वर के साथ ध्यान रखना परमेश्वर कभी भी पाप का कीमत नहीं दे सकता है क्यों क्योंकि परमेश्वर का न्याय बोलता है कि अच्छी तरह ध्यान रखना है मनुष्य यीशु मसीह ही पाप को अपने ऊपर उठा सकता है परमेश्वर कभी मर सकता है क्या बोलो परमेश्वर मर सकता है कभी नहीं मर सकते है। लेकिन वही परमेश्वर जब मनुष्य का मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया मनुष्य के तौर पर क्या किया सारा मानव जाति का किसके ऊपर ले लिया अपने ऊपर ले लिया और उस पाप का मजदूरी मृत्यु को भी मनुष्य मसीह मेरा और आपका पापों के लिए क्या कर दी कीमत को क्या कर लिया है अपना दीर में उठा लेने के कारण उस पाप का कीमत चुकाने के कारण आज मैं और आप किसका संधान बन गया है परमेश्वर का इसलिए यीशु ने बोला मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ इसलिए ध्यान रखना यीशु मसीह की बातों को समझते हो कद ये मसीह पूरा का पूरा परमेश्वर है और पूरा का पूरा क्या भी है मनुष्य बनकर क्यों मांग है ताकि मेरा और आपका पाप का क्या करना है कीमत चुकाना है और मुझे और आपको क्या करना है उस पवित्र परमेश्वर के साथ क्या करना है मेल कराना इसलिए परमेश्वर का साथ अगर हमारा मेल होना है तो एक ही रास्ता है वो कौन है प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य बनकर जब बात कर अभी एक सवाल आया कि हम यीशु मसीह के साथ वो जो सवाल आया है कि हम यीशु मसीह के साथ एक होना है तो वो कैसे हो सकता है इधर पूछ रहे देखिए आपने बताया कि परफेक्ट मैन बनने के लिए हमें यीशु के साथ मिलना है हम कैसे यीशु के साथ मिल सकते हैं के लिए एक आय पढ़कर हम समाप्त करेंगे फिर बाकी उस बात को खोलकर शाम की वक्त सेशन में देंगे पढ़िएगा पहला क्वरिंदी पहला क्वरिंदी पंद्रह अध्याय उसका पैतालीस है फर्स्ट कोर इंडियन फिफ्टीन फोर्टी फाइव पढ़िएगा पंद्रह से पढ़िएगा 45 फाइव टू फोर्टी सेवन पहला ऐसा ही, आ, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था प्रथम मनुष्य किससे था मिट्टी से था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है दूसरा मनुष्य क्या है स्वर्गीय आगे जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है और जैसा वह स्वर्गीय है वैसी और भी स्वर्गीय है आगे और जैसे हमने उसका जो मिट्टी का था धारण किया हमने मिट्टी का रूप धारण किया नहीं किया हमें किससे मिला यह रूप किससे मिला है पहले आदम से हमारा माँ बाप का जन्म होते आज मेरा और आपका भी जन्म लिया हाज हमको इस मिट्टी का शुभ कि... और किससे मिला है पहला आदम से हमें मिला है ठीक है ना मिट्टी से आ, बना हुआ उस आदम से मेरे और आपका क्या हो? जन्म होने का उसमें है, है ठीक ना लेकिन हम इधर देखते हैं कि आ, आगे पढ़िएगा वैसे ही वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे उस स्वर्गी स्वर्गीय रूप भी हम क्या करेंगे धारण का ध्यान रखना पहला आदम के द्वारा मुझे उस स्वभाव मिला पाप से कलंकित स्वभाव मिला अभी मेरे अंदर अगर स्वर्गीय स्वभाव आना है तो मुझे आखिरी आदम में क्या होना पड़ेगा शामिल होना है उस आक आदम यीशु के साथ अगर मैं एक हो जाएंगे तो ही क्या होगा है क्या होगा मैं स्वभाव भी किसके कैसे होगा स्वर्गीय होगा और उसी के कैसे पड़ेगा रोमी अध्याय सॉरी चेवाध्याय रोमी चेवाध्याय ये एक लंबा विषय है सिर्फ आपको आयत पढ़कर आपको छोड़ रहा है ताकि अभी दोपहर का सेशन में आप लोग अकेला बैठ के शायद का पढ़ना और प्रभु अगला जो सेशन में हम इसको और भी देखेंगे ठीक है रोमिचेवाध्याय उसका ना पढ़ेगा से पढ़िएगा सो so हम क्या कहें क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो एक ये एक मिनट आप लोग ये आयत के पहले एफ ए सी दूसरा अध्याय पढ़ो उसके बाद फिर हम लोग इस आयत में आएंगे एफ दूसरा सीसरा अध्याय तब आपको और अच्छी तरह समझ भी आएगा एफ एसी दूसरा अध्याय उसका पहला आयत से पढ़ो पहला मनुष्य पहला आदम जो मिट्टी से आया वो आदम के द्वारा हमारा जन्म हुआ पाप में हमारा जन्म होता है हमारा दशा कैसा था हम कैसे था पढ़िएगा या फिर दूसरा अध्याय इसका पहला आयत पढ़िएगा और उसने तुम्हें भी चिल्लाया तुम्हें चिल्लाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे आ, अच्छी तरह उस शब्दों को ध्यान देना इसलिए वचन पढ़ते हमने क्या करना है कि शब्दों ने जो अपना अपराधों और पापों के कारण मरे हुए पापों थे पापों के कारण मरे हुए थे और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आ? और आकाश के अधिकार के हाकिम आ? अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे आ? जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता आ? है अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है तीसरा इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर लालसाओ में दिन बिताते थे जब हम लोग पाप में मरे हुए थे अच्छा ना हम किस में मरे हुए थे? sins। पाप में हम सब क्या दे हुए होने के कारण हम कैसे चलते थे तीसरा याद पढ़िएगा इनमें हम भी सब के सब हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओ में दिन बिताते थे शरीर की लालसाओ में हम भी दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे हम भी अपना शरीर और मन की क्या मनसाएं को क्या करते थे कामनाओं को हम पूरी करते थे। आगे और और लोगों के समान स्वभाव ही क्रोध की संतान हम थे। हम स्वभाव ही से किसके संधान दे क्रोध किस परमेश्वर संधान नहीं थे हम लोग क्रोध के संधान दे हमारे अंदर से पाप का पूरा वो जो स्वभाव प्रकट हो जाते थे क्योंकि पाप में ही मेरा जन्म हुआ है मेरे अंदर पाप फास्ट करते दे पाप आप मेरे ऊपर राजा की तरह क्या करता था हुकूमत करके मुझे अपना अभिलाषा में चलाते दे ठीक है ना लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद चार पढ़िएगा परंतु परमेश्वर ने परमेश्वर ने जो दया का धनी है दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण उस बड़ी प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम रखा हाँ प्रेम रखा हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हाँ तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें किसके साथ जिलाया? अच्छी तरह ध्यान रखना हम मरे हुए हालत में थे हम अपने मन का अभिलाषाओं को पूरा करते हुए रहते थे हम क्रोध के संधान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह में क्या कर दिया है जिला जो क्या करते थे उसका पांच एक और बार पढ़िएगा ध्यान से सब लोग पढ़ना जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया हमें मसीह के साथ क्या कर दिया है जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है आ, आ, और मसी येसु में उसके साथ उठाया मसीह यशु में देखना हम कैसे आ गया है मसीह यशु में हमें किधर गया है स्वर्गीय स्थानों में बिटाएगा इतना आपको समझ में आ गया इतना इस समझ में आ गया ना अभी हम रोमी चे में आएंगे रोमी चेह निकालो अभी रोमी चेह आपको और समझ में आएगा रोमी चे पढ़िएगा फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे फिर प्रभु का मर्जी इसको आगे देखेंगे हाँ रोमी चे पढ़िएगा अभी सो so, हम क्या कहें सो so, अब क्या कहे क्या हम पाप करते रहे क्या हम पाप करते रहे ध्यान रखना पाप में मरे हुए हम लोग पहले हम हम से क्या करते है? बुराई बुराई होते दे लेकिन परमेश्वर ने मसीह में हमें जिलाया मसी होकर जिलाया फिर क्या हो गया हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया ऐसे स्थान में आए वो लोग बिटाए हु लोगों से प्रभु के आत्मा बोल रहे क्या हम पाप करते रहे आगे कि अनुग्रह बहुत हो अनुग्रह बहुत हो, हो। कदापि नहीं कदापि नहीं।, नहीं कभी नहीं आगे हम जब पाप के लिए गए हाँ इधर लिखा है जब हम पाप के लिए मर गए इंग्लिश में जो शब्द लिखा है हाउ शी दैट आ डेट टू सिंह पहले इन sin थे है ना जो शब्द का आपका फर्क मान लिया पहले हम पाप में मरे हुए थे अभी मैं पाप के लिए मर गया वो फर्क आपको समझ में आ रहा है जब मैं मसीह के साथ मेरा जब एक हो गया है अभी मेरा पूरा अंदर का सिस्टम ही चेंज हो गया कैसे वो मसीह का मन मेरे अंदर आ गया तो पहले मैं पाप में मरे हुए पड़े थे लेकिन में क्या है पाप पाप लिए मर गया ए तुमको मेरे साथ मैं जिंदा हूं लेकिन पाप तुमको मेरे साथ क्या नहीं है कोई रिश्ता है ही नहीं ऐसे पाप के लिए मरे हुए लोग ही किसके साथ एक हो सकता है अगर वो हालात में आना है तो उसके आगे पढ़िएगा उसका तीन और आ, उसी में दूसरा आय पढ़िएगा नीचे पढ़िएगा तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए क्यों कर जीवन बिताएं क्या तुम नहीं जानते 아? कि हम जितनों ने मसीु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया मृत्यु का बपतिस्मा लिया सो so उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से आ? हम उसके साथ गाड़े गए हम ये मसीह के साथ क्या हो गया है गाड़े गए आगे ताकि जैसे मसी पिता की महिमा के द्वारा आ, मरे हुओं में से जिलाया गया आ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले नए जीवन की सी चाल चले अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी का समय है अब कोशिश करना अभी जितने आए थे अभी आपको बोला पहला कोरिंदी पंद्रह अध्याय का वो आए थे और आप लोग ने कौन सा आय भी पढ़ना है ये छे वा एफ दूसरा अध्याय का वो आए और एफ एस का ये आयत भी क्या करना आप लोग अच्छी तरह क्या करना है पढ़कर आना ताकि अगला सेशन में आपको और भी सवाल है तो पूछना हम इसको और भी खोलेंगे ठीक है ना लेकिन आप लोग पढ़कर प्रार्थना करते हुए आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रभु की आत्मा में क्या करना है इस बातों का समझना है एक सवाल इसमें लिखा है कि दीदी जो आपने बोला कि हम यही तैयार होना है होना तो, तो इस आयत का क्या मतलब है पहला क्वारी तेरा का इसका मैं क्या करेंगे अगला सेशन में इसका क्या करेंगे विवरण दे देंगे अभी हम प्रार्थना करेंदम के द्वारा हुआ है जो इस मिट्टी से आया है पाप से भरा हुआ हालेलुया जब परमेश्वर जब पहला आदम को जब बनाया सृष्टि किया तो उसमें पाप नहीं था लेकिन अपना मन की इच्छाओं की अभिलाषाओं के उस पीछे जाने के कारण पाप ने उनके ऊपर हावी हो गया पापी उन पाप उनके ऊपर राज्य करता रहा मृत्यु आ गए परमेश्वर दूर हो गया हाले लुहिया हाल लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उस आक्री आदम यीशु मसीह मुझे और आपको प्रेमते हुए इस संसार में आ गया ताकि मैं और आप एक नई शुरुआत नई शुरुआत हाल उस स्वर्गीय हाल लुया मनु, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय मनुष्य के साथ शुरू होना है ताकि हमारा नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के घराने का भागी हो जाए हाल लुया हम प्रार्थना करें प्रभु इस वचनों को समझने के लिए आप हमें सहायता कर हाल हाले जिस इसलिए वचन में लिखा है अपना बुलाहट ऊंची बुलाहट को हमने पहचाना है बहुत बार अपना आत्मिक जीवन में सुस्ती लापरवाही से रहते हैं सुस्ती लापरवाही से हम सोचते हैं कि कैसे न कैसे थोड़ा प्रार्थना किया वचन सीख लिया तो हमारा जिंदगी चलता रहे या नहीं परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करते किसके लिए हल्की बात नहीं है ध्यान रखना पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है ना वो पूरा का पूरा परमेश्वर है वो परमेश्वर क्यों वास करते हैं मुझे और आपको सहायता करे ताकि सच्चाई में चलाए हम यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ जाए लेकिन ध्यान रखना अगर हम पविता का आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो यही परमेश्वर जिसने नरक बनाया है वही परमेश्वर हमें भी उस नरक के लिए गिने गिनेंगे हाल यही पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपका और मेरे अंदर है वही परमेश्वर है जो न्याय के सीमा से हमारा न्याय भी करेगा ध्यान रखना है इसलिए पवित्र आत्मा का बातों को हल्की ना ले हाल ले आत्मिक जीवन को हल्के ना ले हाल ले बहुत बार हम आत्मिक जीवन को बहुत हल्का लेते ऐसा ना होने दे आत्मिक जीवन बहुत गंभीर है मेरे जीवन बहुत गंभीर है मुझे नहीं मुझे कितना समय मेरे सामने मुझे मिलेगा तुरी कभी भी फूखी जाएगी उसके पहले मुझे प्रभु ने रखा हुआ उस लक्ष्य तक पहुंचना है इसलिए प्रभु का आत्मा बोलते दौड़ने वाले तो अनेक है लेकिन इनाम एक को मिलेगा हाल मेरा समय के पहले मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है अगर मेरा दौड़ आधे खत्म हो गया तो मुझे इनाम नहीं मिलेगा मे लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे हाल हालेलुया लुया धन्यवाद हो प्रभु ये हाले हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु वचन का गहराई को समझने के लिए अपना जीवन का कीमत को समझने के लिए आप बच्चों को एक एक को सहायता करना ताकि आपका मर्जी पवित्र मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु हम आपके समान बन जाए प्रभु जी आपका डील डोल तक बढ़ सके प्रभु हम पुत्र नहीं वारिस का भी योग्य हिंसक सके आपका हाथों में सौंप देते बालक बनने के लिए नहीं उस पुत्र बनने के लिए हमें सहायता कर यशु मसीह का नाम से हैं